सफर आज सनी के साथ आगे भी जाने, न तू, भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक है हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास कहने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 आरजी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर वन जीरो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ दोस्तों आपने पिछली बार जैसे कि हमने एन अक्षर से कुछ गाने सुनाए थे आज भी हम लोग एन अक्षर के कुछ खास गाने आपको सुनाने वाले हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं इस एपिसोड में हमारे साथ विभा जी भी जुड़ जाती हैं और वो एन अक्षर वाले बहुत सारे अच्छे पुराने गाने सिलेक्टेड कलेक्टेड गाने उनके पास हैं जो हम लोग एक एक करके उनके द्वारा सुनेंगे तो आइए आज के इस विशेष एपिसोड में कार्यक्रम की शुरुआत में खाबू के सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं आप सभी की तरफ से विभा जी का भी स्वागत करना चाहूँगा विभा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में You, सबसे पहले मैं कहूंगी नमस्कार आपको का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बहुत बहुत प्यार धन्यवाद क्या बात, बात शुक्रिया आपका स्वागत है एंड कहते हैं मेरे हौसले न तोड़ पाओगे तुम क्योंकि मेरी शहादत ही अब मेरा धर्म है सीमा पे डट कर खड़ा हूं क्योंकि ये मेरा वतन है देश के शहीदों को नमन <laughs> तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में मैं कि कौन सा एक गीत जो आप अभी हमारे सभी को सुनाने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पास गाना है आपको <laughs> ना कोई उमंग है ना कोई तिरंग है मेरी जिंदगी है क्या एक वेरी सैड सॉन्ग उदासी पे बड़ा हुआ ये गाना है <laughs> और इसमें में कहीं ना कहीं गिल्त है अच्छा कटी पतंग की रेफरेंस में दी हुई है जैसे कटी हुई पतंग जिसके हाथ लगती है वो उसी की हो जाती है उसका बेसिकली कोई मालिक वही है जिसके हाथ में वो पतंग है नहीं, नहीं, नहीं, तो इस गाने का एक उदासी है एक पीड़ा है इस गाने में नहीं, नहीं, और इसके बोल जो कहीं ना कहीं दिल को छूते हैं सपनों के देवता करूँ क्या मैं कुछ को और करूं पतझकी हूं मैं छाया मैं कदरपन यही मेरा पोप है यही मेरा रंग Beautiful song. क्या बात है क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है कार्यक्रम के शुरुआत में कटी पतंग इस एल्बम का टाइटल सॉन्ग है शायद ये और ये उस जमाने में नाइनटीन का ये खूबसूरत फिल्म था बहुत ही पॉपुलर फिल्म रहा और राजेश राजेशन्ना और आशा पारिक पर पिक्चराइज किया गया था और इस फिल्म के सारे गाने हिट है लेकिन जो गाना आपने याद किया है वो भी एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज देता है तो चलिए सीधे हम लोग इस गीत की तरफ चलते हैं और श्रोताओं के लिए ये खूबसूरत सा कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशिया बांटो it's है, है। आप सुन खुश रेडियो खुश आवाज़ बाटो नमस्कार खुश रहो सेवन पॉइंट नमस्कार एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपने ट्वीट किया है रेडियो पुनेरी आवाज को जी हां साथियों खाबो के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस खाबो के सफर को खूबसूरत गानों का कलेक्शन लेकर आई है वीबा जी और इस एपिसोड को बहुत ही अच्छे ढंग से सजा रही हैं अपनी आवाज और अपने भावों के साथ तो अभी जो गाना आपने सुना कटी पतंग इस एल्बम का ये आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ लता का गाया हुआ राहुल देव बर्मन का संगीत से सजा कटि पतंग इस अल्बम का ये खूबसूरत गाना आपने सुना तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जी अब अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मेरे पास बड़ा ही प्यार बड़ा एक अर्ज करते भक्ति गीत है जी, जी, जी. ना मैं धन ना रतन चाहू तेरे चरणों की धूल में न जाए तो मैं तर तरजाऊ ये भक्ति गीत है भगवान के चरणों की ही सिर्फ आशा की जा रही है धूल यानी भगवान की कृपा की मांग की जा रही है असीन भक्ति है इस गाने में लाए क्या थे जो लेके जाना नेक दिल का ही तेरा खजाना क्या बात है क्या बात है इतना दिया है तूने के भूलता हूं। <laughs> क्या कहूं शाम तेरी उपकार बड़े मुझ पर है तो क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है और शैलेंद्र साहब का लिखा ये गीत आपने याद कराया और इस गीत को जो है सुधा मनोत्रा ने गाया है सचिन देव वर्मन का संगीत से सजा ये एक बहुत ही खूबसूरत गाना है तो चलिए इस गाने की तरफ आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बांटो श्याम श्याम तर जाऊँ राम, तर जाऊ दिल जाए तो धन जाओ कुमार जाऊ नमर ना जाऊ नाम धन जाऊनार तन जा अपने घर जाऊँ तेरे चरणों की मिल जाए को तो मैं तेरे जाऊँ शाम कर जाऊं हे राम तरह जा आप सुन रहे हैं रेडियो पूनी रि आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशियाँ बाटो जी हाँ बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे गाने जो है रिवाजी लेकर आती हैं जो सुनकर कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग में आ, एक अलग फील आता है एक अलग दुनिया में हम लोग चले जाते हैं और ये जो गाना था काला बाज़ार इस एल्बम का था जो उस समय का ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी देवानंद विजय आनंद वैदा ने काम किया है तो ये भी एक फिल्म है जिसका जो स्टोरी है थोड़ी सी आज के जमाने से जुड़ता हुआ है जहां पर हम लोग अलग अलग चीजें देखते हैं और काला बाजार का मतलब है करप्शन <laughs> तो कहीं न कहीं चीजें जो है आज के समय को जोड़ने की कोशिश इस फिल्म की जो उस समय रिलीज हुई थी लेकिन आज भी उसमें कहीं देखते है की कि सच्चाई कितनी है तो चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया विभाजी थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं और अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना है ये थोड़ा गमगीन करने वाला गाना है गम तो के साथ, की तड़के साथ ये गाया जा रहा है जीवन के दोनों पैदा आपको बया करी है चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई यार तो निकला अगर सभी होते अपने तो बहने कहा जाते अः विभाजी बहुत ही खूबसूरत गाना है और कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज देता है हम सभी को तो आइए गीत सुनते हैं उसके बाद इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं आप सुन हैं रीडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुश या बाटो भर के आगे हाथ फैलाने कहा जाते तो के कहा जाते आप सुन रहे हैं रेडियो पूनी रि आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फिर से एक बार ब्रेक के बाद जी हाँ खास सफर आप रहे हैं और मैं हूँ आपका अहम सफर आरजे सनी <laughs> तो चलिए बहुत ही एक अलग मोड पे जो है गाना आपको ले गया होगा और विपा जी ने शुरू में ही कहा कि ये गाना एक नया जो है अनुभव कराता है तो शकील बदई साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया नौशा साहब का संगीत से सजा ये 1954 में फिल्म आई थी जिसका नाम था इस अमारम से था और जैसे कि विभा जी ने कहा निम्मी पर पिक्चराइज किया गया था तो इस फिल्म के कलाकार थे मधुबाला दिलीप कुमार और निम्मी और इसके साथ में एक और बहुत ही अच्छे कॉमेडी एक्टर मुखरी साहब भी थे और मुखरी साहब को आप देखेंगे तो उनकी मोशे जो है <laughs> और बड़े स्टाइलिश और लंबे होते थे तो इनके मूछो की जो है बातें फिल्मों में भी आप सुने होंगे हो तो नतूराम जैसा हो वरना ना हो तो इस तरह के डायलॉग भी इसमें बने थे <laughs> तो बड़ा ही एक अच्छे कलाकार थे उनकी याद आ गई मुझे तो जो बहुत ही अच्छा एक गाने की तरफ आप ले गए और फिल्म की बातें मुझे याद आ गये तो आइए विभा जी आगे कौन सा गाना आप सुना रहे हैं अगला गाना मैं लेके आये हूँ ये मोटिवेशनल सॉन्ग है अच्छा मुझे कई बार मोटिवेट किया हमारी जिंदगी में हमेशा कुछ ना, कुछ चढ़ाव आते रहते हैं। तो तो जब जब भी कोई हो, इस गाने को सुनने से ही एक बढ़ता है। अब इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक जान आ गई न मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो बहुत ही प्यारा गाना है और इसका कैसे गमों के साथ मुकाबला करना है है है तो वर्डिंग जो इसकी आपको मोटिवेट करता उत्साह लेके आता है। ना जाने कौन सा परमोत की को गले से लगा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी इस गाने को सुना होगा पता भी होगा और ये बहुत ही पॉपुलर फिल्म आई थी हमराज उस जमाने में और ये काफी चली नाइन सेवनटीज के बीच में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म के कलाकार भी बहुत ही अच्छे रहे जिनके बारे में हम लोग आगे बताएंगे तो चलिए आप सीधे गाने की तरफ चलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बांटो छुपा कियो और न सर झुका के नमो छुपा के जो और न सर झुका के का भी आए तो मुस्कुरा के छुपा के कियो और न सर झुका के नमो छुपा कियो सर झुका के जियो घटाम छुपके सितारे खुना नहीं होते घटा में छुपके सितारे छुपा किय और न सर झुका के छुपा जमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो नामों के जियो और न सर झुका के ना जाने कौन सा फल नौत की अमानत हो हर एक पल की हर एक पल की खुशी को गले लगा नदाच जियो ना नमो छुपा जियो और ना सर झुका के में आए तो मुस्कुरामो छुपा जियो और ना सर नसल झुक जिंदगी किसी मंजिल के जियो नमु छुपा जियो और नसर झुका जियो नमु छुपा जियो और के जियो नसल कदार भी आए तो मुस्कुरा जो नमो छुपा जियो और नसल झुका है है रेडियो आवाज 107.8 खुश रहो क्या क्या बात है, क्या बात बहुत ही प्यारा सा गाना आपने याद कराया और सुनाया जी। और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा फील कराया अपने इस गाने के साथ ही गाने में कहीं न कहीं एक मोटिवेशन है और हम सभी को जो है गाना सुनते ही अच्छा फील होता है और कहीं ना कहीं इसके जो शब्द है वो भी हमें मोटिवेट करते हैं हमराज इस एलबम का गाना आपने सुना और सुनील दत्त और विमी राजकुमार सारिका इन पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना और बहुत चली थी उस समय ये फिल्म तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं साहिर लुद्ध्यानवी साहब ने इस गाने को लिखा था महेंद्र कपूर साहब की खूबसूरत आवाज और रवि साहब का संगीत से सजा आपने हमराज इस एलबम का गाना सुना तो चलिए अब जी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना है ये भी निम्मी पे फिल्माया गया है है है ना रो ए द रोने से है। कहीं से बदलती आंसू बहाने निकलती हैं ये भी सैड अगर सनी आपने देखा होगा अगर इनको निम्मी की कोई भी पिक्चर आप देखो हाँ। इनमें उदासी और ये बहुत सस्ती है जैसे निमी का नाम लेते ही आपको एक ऐसा चेहरा नजर आएगा जिसमें एक दर्द है एक एक तड़प वाला है। जब वो गाना गाती है ना तो लगता है बाकी दिल से ही कुछ ऐसे वो एक उदासी वाली है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। तो ये सैड सॉन्ग है निमी ने अपने दिल को वो समझाते हुए ये गाने हम गा रहे हैं और इस तड़प को हम समझ पाते हैं हम उसको महसूस कर पाते हैं और गाने का महसूस करके गा रहे नतीजा किसी से दिल लगाने का सितम देखा का कर्म देखा का देखा कर्म जमाने क्या बात है <laughs> के जी जी जी आप हैं रेडियो पुनीरी आवाज 1.07.8 एफएम पर का सफर और वीबा जी ने बहुत ही खूबसूरत गाना याद कराया है तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते हैं आप सुन हैं रेडियो पुनेरी आवाज खाबो का सफर खुश, रहो, खुश बाटो। जी हाँ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी शकील बदई साहब ने इस गाने को लिखा था लता मंगेशकर जी ने आवाज दिया और नौशाद साहब ने संगीत से सजाया तो इस फिल्म का जो है जैसे की विभाजी ने बताया थोड़ी सी बातें उसमें और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें दिलीप कुमार निमी और सूर्य कुमारी इसके साथ में टन इस फिल्म में काम कर रहे थे टुन, -टुन एक कॉमेडी कलाकार है वैसे तो ही टनटुन अगर एंट्री करती थी तो लोगों की हंसी अपने आप छूट जाती थी तो इस तरह से ये जो है ना एक एक कलाकार की अपनी एक पहचान होती है थिएटर का एक अलग फील है शायद आज के समय हम लोग टी में या फिर मोबाइल पे ही फिल्में देख लेते हैं तो वो जो फील है कहीं ना कहीं कम हो गया है तो चलिए फिर भी कहीं ना कहीं ये थिएटर की जो एक खूबसूरती है आप मॉल में जाते हैं देखते हैं तो वो फील आता ही है तो उड़न कठोला जो है एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म फिल्म बनी थी तो उस फिल्म का आपने गाना याद कराया विभाजी थैंक यू सो मच आगे आप कौन सा गाना है आपके पिटारे में मेरे पास अब है एक कवाली और इसको हम इतना एंजॉय करते हैं की हम बैठे बैठे जस्ट अपने आप ही हाथों से ताली बजने लें में तो तलाश है ना तलाश है है है अच्छा। है हम सफर की ये भगत कंपटीशन वाली और इश्क का आहा, इसकी, आहा। इसकी जो बहुत ही बेहतरीन हाँ मुझे याद आ गया ना तो कारवा छोड़ू मेरी उम्र हाँ, की तलाश है आशा घोष ने और सुधा मल्होत्रा ने आ, इस मोहम्मद रफ़ी साहब ने सभी चार लोगों ने गाया था इस गाने को और दो दो की जो है जुगल बंदी रही और उसमें उनका कॉम्पिटिशन चला जो आपने कहा तो आई आगे बढ़ते हैं इस गाने का आनंद उठाते हैं बहुत ही अच्छा गीत है और जैसे आपने कहा कवाली है तो कवाली का भी मज़ा लिया जाए आप सुना है रेडियो आवाज़ खुश रहो खुशिया पा तेरा दिल्क है मेरी आप घुम गए थे छोड़ तू तेरा घुम गए मैं क्षमा से कहता हूं मैं बिल्कुल नहीं कहता क्योंकि ये इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क से रोकी ना गई किसी खंजर, किसी तलवार से रोकी ना गई इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लेला किसी दीवार से रोकी ना गई क्योंकि ये इश्क है, अगर मांगे तो हम जान भी दे दे अगर मांगे तो हम जान भी दे दें आ, ये जान तो क्या चीज है ईमान भी दे दें क्योंकि ये इश्क है, इश्क, इश्क, इश्क, इश्क है इश्क इश्क ये इश्क, इश्क इश्क है इश्क इश्क ये इश्क़ इश्क है ना जो अंदाज़ कहते हैं कि कह जीना होगा जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि कह पीना होगा ना नाजो अंदास कहते हैं कि जीना होगा जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि कीना होगा जम पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं जम मरता हूं तो कहते हैं एक जीना होगा मजहब इश्त की हर रस्म पड़ी होती है आ, हर कदम पर कोई दीवार आजाद है हिंदू ना मुसलमान है इश्क आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क जिस आगा नहीं शेख बरहन दोनों उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क, इश्क क्योंकि ये इष्ट इश्क है इश्क ये इष्ट इश्क है इष्ट बहुत कठिन है बहुत कठिन है डरपन घटकी बहुत कठिन है डगर पन घटकी अगरपन घटकी अगर पन घटके डगरपन घटकी अगर पन घटके कुमरे घूम घट कटकी लाजदा कुमरे घूम घट कटकी लाजदा कुमरे धन धनिपाप मन जब जब कृष्ण की बंसी बाजी बंसी बाजी निकली राधा सज के जान अजान का ध्यान भुला के लोग लाज को तजके हन बन डोली जनक दुलारी पहन के पे माला दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई बिश प्याला और फिर अर्ज करी के दे इश्क इश्क इश्क इश्क इश्क इश्क इश्क इश्क ये ये है है अल्लाह का फरमान इश्क है यानी हदीस इश्क है इश्क है गौतम का और मसीब का अरमान इश्क है ये जयनात जिसम है और जान इश्क है इश्क शरमत इश्क ही मंसूर है इश्क मूसा इश्क़ को है तू रहे को बुत और बुत को देवता करता है इश्क इन खुश रहो, बांटो। तो सनी आपको कैसे लगी ये अरे बहुत बढ़िया बढ़िया। इश्क़ इश्क़ जाता। आ, तो बहुत ही बढ़िया जी जी जी दो बरसात की रात इस एल्बम का ये गाना था जिसे साहिदानवी साहब ने लिखा था और मनाड़ी आशा भोसले शिजा मोहम्मद रफी ने गाया था रोशन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना आपने सुनाया जो कवाली स्टाइल में थी हमें बहुत पसंद आया और लगता है हमारे सभी श्रोताओं को भी उतना ही एंजॉय उन्होंने किया होगा उतना ही अच्छा फील किया होगा उन सभी श्रोताओं ने भी तो आइए भरत भूषण साहब मधुबाला के एन सिंह इन पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना और बरसात की रात एक अलग कहानी बताती हैं और ये कहानी जो है है, बहुत बहुत छोटी लेकिन फिर भी उसको ही अच्छी तरह से किया था पीएल संतोषी साहब ने तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला अपनी राह जुदा है थोड़ा दर्द भरा गाना है कभी कभी मोहब्बत में ऐसा वक्त भी आता है जब अलग हो जाते हैं। हम्म हम्म तो, तो मर्यादा और कुछ जिम्मेदारियाँ और कभी मजबूरियाँ तो गाने में दर्द है उदासी है तो फिर भी हम एंजॉय करते हैं इसकी वर्डिंग को। कहीं कहीं जो है अलग अलग फ्लेवर के जो गाने हैं और वो मैसेज के साथ और हम सब इंसान है तो कभी ना कभी ये जो फील है कभी सुख कभी दुख कभी कुछ और कभी कुछ और ऐसे हमारे जीवन में प्रसंग आते हैं तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत गीत है ये भी इसको भी एंजॉय करते हैं आप सुना है रेडियो को आवाज खुश रहो खुशिया पाठो और ब्रेक के राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया मदन मोहन का संगीत से सजा ये गाना आपने सुना और इस गाने के साथ साथ इसके कलाकार थे इस फिल्म के एक कली मुस्काई अशोक कुमार ओम प्रकाश ललिता पवार निरुप रॉय ने इसमें काम किया था वसंत जोगलेकर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और मदन मोहन साहब ने इसे संगीत से संवारा था तो चलिए अब आखिरी गाना कौन सा है विभाजी आपके पास ये अगला गाना प्यार भरा है और इसमें एक जीवन की सच्चाई है हुँ, और हुँ। है ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हम मिल गया इसमें मुझे ऐस... जैसे हमारी अपने श्रोताओं के साथ की बात भी हो रही है कि वो कहाँ है हम कहा है कभी एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं <laughs> एक दूसरे से बात कर रहे हैं सही और बात जो सुन रहे हैं हमको कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्शन है और इस गाने में है एक अनजान सी कशिश है और तो जैसे सदियों की पहचान हो ऐसी मोहब्बत मोहब्बत का का जिक्र है के मोड़ पे हम मिले सब छोड़ के हम मिले दिनों लेके जी विभा जी बात ये अच्छी जो है बात आपने कही ये कहीं ना कहीं हमें जो है गाने भी कनेक्ट करते हैं और हम इतने दूर होकर भी हमारे श्रोताओं के बहुत करीब है उनके मैसेजेस और उनके फोन कॉल हमें जो है एनर्जी देते हैं और हमें खुशी देता है उनकी सारी बातें तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है जुड़ाव के साथ साथ आपने कहा कि ये जो फिल्म है ये भी एक अच्छी फिल्म थी जिसमें देवानंद साहब ने एक्टिंग किया है एक मस्त मौला जो है वकील बना हुआ है और उनका कामकाज में कम मन लगता है बाकी दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान लगता है <laughs> तो ऐसा एक मस्ती बड़ा किरदार उन्होंने निभाया है इस फिल्म में तो चले इस गाने का आनंद उठाते हैं और इसी के साथ हमारे सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहूँगा ये जो फिल्म थी बात एक रात की इस एल्बम से है जिसमें देवानंद साहब बैदारेमन जॉनी वॉकर और चंद्रशेखर ने काम किया था और उस समय ये फिल्म भी अच्छी चली थी अब इस फिल्म का ये जो गाना है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था सुमन कल्याणपुरी हेमंत कुमार ने गाया है सचिन बर्मन साहब का संगीत से सजा बात एक रात की चलिए अब रात भी बहुत हो गई है और हम भी चाहेंगे आपसे इजाज़त विवाद जी को मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर इतने अच्छे गाने सुनाने के लिए <laughs> आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं का प्यार से सुनने का भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्यार के साथ प्यार नमस्कार चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहते हैं अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो इरादे नहीं <laughs> रास्ते बदलो मत रास्ते बनाओ इन कामनाओं के साथ मुझे और विवाजी को दीजिए सलाम नमस्ते खमा खुश, रहो, खुश बाटो हम्म मगर लगता है कुछ ऐसा हुँ, हुँ, हुँ, मिल गया न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम चुप है खामोशी सुनाने लगी है दास का ये मौसम ये रात चुप है गोदों तो की बात चुप है खामोशी सुनाने लगी है दास पा नजर बन गई है दिल की जब न तुम हम जान न हम तुम्हें जान मगज लगता है कुछ ऐसा मेरा हाँ